आज 12 सितंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरियात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अद्वैत शिव दर्शन के अनंतर हम इस वक्त उपनिषदों का अध्ययन भी कर रहे हैं और वर्तमान में तैतृ उपनिषद हमारे अध्ययन का विषय है पिछले हफ्ते हमने देखा कि सबसे पहले हम जब तैतृय उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के प्रणाम से ये आरंभ होती है ये कृष्ण यजुर्वेदी तैतरीय आरण्य का अध्याय सात आठ और नौ तीन अध्याय हैं जिनको तैतृय उपनिषद कहा जाता है प्रथम अध्याय यानी सातवा अध्याय सामिति उपनिषद कहलाता है और आठवां और नवा अध्याय क्रमशः आनंदवल्ली और भृुवल्ली कहला था ये दोनों आनंदवल्ली और भ्रघुवल्ल संयुक्त रूप से वारुणी उपनिषद कहला था क्योंकि भगवान वरुण ने इसका प्रादुर्भाव किया था शिक्षावल्ली जो पहला अध्याय है उसमें उस योग्यता को विकसित करने के लिए उस अनुशासन को विकसित करने के लिए और एक दृष्टि को विकसित करने के लिए प्रयास किया गया है जिसमें एक व्यक्ति अद्वैत की दृष्टि का विकास कर ले, अपने में वो मूलभूत या जो निम्नतम योग्यताएं हैं उनका आकलन करें उनकी उन्नति करने की कोशिश करें और एक दृष्टि विकसित हो जिससे हम अद्वैत को ब्रह्म को समझ सकें ताकि आगे आने वाली जो आनंदवल्ली है भ्रभुवल्ली है उनके अध्ययन के समय ये विकसित दृष्टिकोण हमारे काम में है शिक्षावल्ली का जैसे पिछली बार हमने देखा कि जो आरंभ एक प्रार्थना से होता है सबसे पहले जैसे आदि शंकराचार्य जी ने जो उसमें अपने प्रकथन में लिखा है यशमा जातम जगत सर्वम् सर्व यलिय जिससे समस्त संसार उद्भूत होता है जिससे समस्त संसार का उद्भव होता है और अंततः वो जिसमें विलीन हो जाता है ये नैदम धारेते चै तस्में ज्ञानात्म निर्णमा और जिसके द्वारा ये संसार उत्पन्न होने के बाद धारण किया जाता है जिसके आधार पर ये टीका है उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ इस प्रार्थना के साथ वो इस उपनिषद की व्याख्या का आरम्भ करता उपनिषद की शिक्षावली का आरंभ एक फिर एक प्रार्थना से है कि मित्र हमारे अनुकूल हो यह मित्र से मतलब संसार का मित्र जो हमारी मानवता का मित्र या इस ब्रह्मांड का मित्र है वो हमारा है आदित्य सूर्य जो संसार का मित्र है हम ये भी जानते हैं कि हम किसी भी स्थिति में हों अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हमारे कर्म हों सूर्य कभी आपको प्रकाश देने से इनकार नहीं करता वो हमेशा प्रकाश देता है अभी हमारे कर्म हमारी इच्छा हमारी स्वतंत्रता हम उस प्रकाश को स्वीकार करें या ना करें वो बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता हैं और उसी की ऊर्जा से समस्त संसार चलाएमान है इसलिए वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है इसलिए शिक्षावल्ली कहती है कि मित्र हमारे अनुकूल है ना जब हमारी प्रकृति हमारे अनुकूल होगी हमारी ऊर्जा का शक्ति का स्रोत हमारे अनुकूल होगा तो हमारी शक्ति का हम सदुपयोग कर सकेंगे उसके आगे शिक्षावल्य में कहते हैं कि वरुण हमारे अनुकूल जो वरुण किसका अभिमान्य देवता है वो रात्रि का और अपान वायु का अभिमान्य देवता है और, और, और सूर्य या मित्र जिसे कहते हैं वो दिवस का और प्राण वायु का अभिमान्य देवता है अभिमान्य देवता से मतलब होता है कि वो उसका स्वरूप है जैसे सूर्य का स्वरूप है दिन सूर्य का स्वरूप है प्राण इसलिए सूर्य इनका अभिमान्य देवता है ऐसा ही रात्रि वरुण का स्वरूप है और अपान भी वरुण का स्वरूप है इसलिए वरुण को रात्रि और अपान का अभिमान्य देवता कहते हैं उसके आगे वो कहते हैं नेत्र का अभिमान्य देवता व अर्यमा हमारे अनुकूल है ना हम नेत्रों से जो देखें वो हमारे लिए हितकर हो हम नेत्रों का उपयोग करके जो भी देखें वो हितकर हितकर कब होगा जब हमारी सांसारिक यात्रा की तुलना में हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ये सहयोगी अगर कोई भी हमारा दृश्य जो जो भी हम देखें वो अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सहायक होगा तो हमारे लिए हम कह सकते अर्यमा हमारे अनुकूल है ये हमारे वैदिक देवताओं के नाम हैं वरुण इंद्र आदित्य अर्मा इसके अलावा कुछ नक्षत्र कुछ पेड़ कुछ पहाड़ कुछ नदियाँ यही उस समय के वैदिक देवता हैं वेद के समय में ये जो हमारे बाद के जो द्वापर युग के त्रेता युग के देवता उसमें नहीं थे वरन इसमें जो जिन देवताओं का वर्णन है वो प्राकृतिक देवताएँ हैं जैसे इंद्र हमारे बल का देवता है तो वो कहते हैं कि इंद्र हमारे अनुकूल हो इस तरह वो समस्त देवताओं की अनुकूलता के लिए प्रार्थना करते हैं कि विष्णु हमारे अनुकूल हो जो पाद का अभिमानी देवता है यानी हमारे जो चरण हैं हमारे जो पेड़ हैं वो विष्णु स्वरूप हैं वो हम जहाँ जाते हैं अगर हम गलत जा, जगह जाते हैं हम गलत काम के लिए उन पैरों का उपयोग करते हैं तो हम विष्णु का अपमान करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको पैर दिए हैं और वो स्वयं उन पैरों में स्थित है और हम उन पैरों का जो उपयोग करते हैं उनमें कहाँ चलते हैं किस कार्य के लिए चलते हैं किस प्रयोजन से हम यात्रा करते हैं वो समस्त प्रयोजन विष्णु के अनुकूल हो और विष्णु हमारे अनुकूल हो तब हम इस मित्रता के कारण उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं ये इसका तात्पर्य है और कहते हैं कि तुम विद्यादान में मेरी रक्षा करो मेरे सीखे हुए या मेरे प्राप्त हुए ज्ञान को आप संरक्षित करो और मेरे ज्ञान को तुम सह दिशा दो इस प्रकार से ये जो शिक्षावली की प्रार्थना है इसके अंदर फिर आगे जो दूसरा श्लोक है या दूसरा अनुवाद है इसमें एक एक अनुवाद है प्रथम अनुवाद जो अभी अपन ने पढ़ा जिसके अंदर वो सूर्य अरमा वरुण सबसे प्रार्थना करता है जो सीकर होता है जो शिष्य होता है वो प्रार्थना करता है फिर वो प्रार्थना करता है कि मेरे आचार्य यानी गुरुदेव मेरे आचार्य का और मेरा समस्त दोनों का साथ में रक्षण करो उनका रक्षण करो मेरा भी रक्षण करो यानी आचार्य की आचार्य अगर वो दीर्घायु होंगे स्वस्थ होंगे तो मुझे ज्ञान का दान ठीक से दे पाएंगे मेरे अनुकूल होगा वो और मेरा भी स्वास्थ्य और मेरी भी इंद्रियां प्रबल होंगी और स्वस्थ रहूंगा और मेरा मन मेरी आंखें जो उचित देखेंगे तो मुझे भी उस ज्ञान अर्जन करने में सहायता मिलेगी इसलिए वो कहते हैं मुझे और मेरे आचार्य दोनों को आप स्वस्थ रखिए अगले अनुवाद में वो बताते हैं कि जो वर्ण है जो स्वर है जो संधियाँ हैं जो संहिता है और जो शाम है इनके अध्ययन को यहाँ पर शिक्षावली का उद्देश्य बताते हैं अब जैसे कि आपने पिछली बार पढ़ा था चूंकि इसमें थोड़ा सा हम रिपीटेशन करना उचित समझते हैं ताकि एक बार में वो चूँकि क्लिष्ट बात है बहुत अच्छी तरह समझ में ना आए इसलिए हम उसको उचित है कि एक बार फिर से समझें कि जब कोई बात कही जाती है या किताब में कोई वाक्य पढ़ा जाता है तो उसके अवयव हैं कि उसमें वर्ण हैं अक्षर हैं वो अक्षर आपस में पास पास आते हैं क्योंकि पहले अक्षर दूर दूर होते हैं अ अपना काम कर रहा है क अपना काम कर रहा है ग अपना काम कर रहा है सब अपने अपने में मगन है लेकिन जब दो अक्षर पास में आते हैं तो उनमें मित्रता होती है उस मित्रता का नाम है संधि एक अक्षर जो पहले बोला जाता है उसको बोलते हैं पूर्व वर्ण जो अक्षर बाद में उच्चारित होता है उसका नाम है उत्तर वर्ण इसलिए पूर्ववर्ण और उत्तर वर्ण जब साथ में आते हैं तो उनके बीच एक संधि होती और जब उस संधि को जो मूर्त रूप देता है उसे संधान कहते हैं इसलिए यहां पर चार चीज़ें हैं पूर्ववर्ण उत्तर वर्ण संधि और संधान इनका हम शिक्षावली में अध्ययन करते हैं जैसे पिछली बार हमने रस का उदाहरण दिया था र अपने आप में एक अक्षर है स अपने आप में एक अक्षर है दोनों र और स पास में आते हैं और जब हम उसको प्राण से जोड़ते हैं अपने उच्चारण करने वाला जब उसको अपने प्राण से जोड़ता है वेखरी वाणी से उसका उच्चारित करता है तो बोलता है रस और जैसे सामने वाला समझ जाता है कि हम किसी ज्यूज की बात कर रहे हैं एसेंस की बात कर रहे हैं किसी सार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो इसमें अर्थ क्या है अर्थ अर्थशक्ति उस शब्द की शक्ति अर्थ है जैसे हमने दुर्गा शब्द, शब्द में पढ़ा है कि मैं शब्दों में अर्थ रूप से स्थित हूँ शक्ति स्वयं कहती है कि मैं शब्दों में अर्थ रूप से स्थित हूँ यहाँ पर रस शब्द रसहीन है अगर उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आए रस शब्द का अर्थ जब समझ में आता है तभी उस रस का आविर्भाव होता है उस अर्थ के साथ ही हम उस रस का आनंद ले सकते हैं अगर हमको उस रस का अर्थ नहीं मालूम तो वो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए शब्द के अर्थ के रूप में शक्ति हर शब्द में स्थित है तो यहाँ पर एक अक्षर है दूसरा अक्षर है दोनों के बीच में एक मित्रता है जिसको हम संधि कहते हैं और जब हम उसका प्राण से जोड़ के उसका उच्चारण करते हैं उस प्रयास को जब हम सम्प्रेषण करना चाहते हैं अपनी किसी भावना को जब हम अपने किसी विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो जब हम कहना चाहते हैं किसी बात के सार के बारे में तो हम बोलते हैं रस और सामने वाला समझ जाता है कि हम सार की बात कर रहे हैं इस बात में रस नहीं है समझ में आया था कि इस बात में कोई सार नहीं है हम कहते हैं ये बड़ा रसीला आम है हम समझ जाते हैं कि इस आम के अंदर जो सार है ना, जो मुख्य उसका उद्देश्य है एक स्वादिष्ट रस देने का वो उसमें उपलब्ध है इस तरह से हम जब कोई अपनी बात को संप्रेषण करना चाहते हैं तो उस शब्द के द्वारा वो बात सामने वालों को समझ में आती इसलिए हर इस अक्षर का या व्याकरण का या कह सकते हैं कि भाषा का चार हिस्सा है यहाँ पर उपनिषद के हिसाब से एक पूर्ववर्ण एक उत्तर वर्ण एक संधि और एक संधान संधान जीवित है संधान के कारण बाकी तीनों चीज़ों का महत्व है हम ये चित्र से समझ लेकिन ये बात आगे बहुत समझने में काम आएगी कि, कि अगर र भी है स भी है दोनों पास में भी खड़े हैं तो भी किसी काम के नहीं जब तक कि उनमें संधान नहीं होता संधान का महत्व होता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती रस शब्द में प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है वो मनुष्य की वेखरी वाणी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती है और उसको अपने प्राण से जोड़ती है और तब उसमें रस शब्द का उच्चारण होता है जिसका एक अर्थ होता है जिससे हमारे भाव का संप्रेषण होता है और सामने वाला उस भाव को ग्रहण कर सकता है सुनने वाला उस भाव को ग्रहण कर लेता है इसलिए रस शब्द अपने आप में जान वाला हो जाता है जो बेजान अक्षरों से जान वाला हो जाता है क्योंकि उसमें शक्ति का आविर्भाव हो गया उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो गई इसलिए रस शब्द अब प्राणवान हो गया इस तरह से इसमें जो ये प्राण प्रतिष्ठा है उसका नाम है संधान तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि जब शब्द आपस में नज़दीक आते हैं तो संधि करते हैं इतनी बात हमको समझ में आ गई अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर क्या इस व्याकरण को हम लागू कर सकते हैं ब्रह्मांड की रचना में यही व्याकरण जो अभी हमने पढ़ा जैसे र और स पास में आए दोनों मिले र स बना और हम उसने उसको रस बना दिया इस तरह से यहाँ पर वो पांच तरह के अधिकरणों के बारे में बात करते हैं शिक्षावली में पांच अधिकरणों की बात होती है इन्हें पाँच तरह से हम इसको उसमें लागू कर सकते हैं ब्रह्मांडीय ज्ञान में लागू कर सकते हैं अभी हमने कायम पढ़ा इसको भाषा के व्याकरण में समझा अब हम संसार का व्याकरण या ब्रह्मांड का सृष्टि का व्याकरण समझते हैं सृष्टि के व्याकरण में भी ये चीज़ें अब चीज़ें थोड़ी सी कठिन सी महसूस होती हैं लेकिन कठिन ही नहीं ये हमारे दृष्टि का विकास करेगी जैसे आज कोई रस बोलता है आप जानते हो इसमें र है इसमें स है दोनों के बीच में संधि हो और उसमें जब हम प्राण रूप से रस डाल देते हैं तो वो शब्द रसयुक्त हो जाता है यह प्राणयुक्त तो हो जाता है इसी तरह से हम समझते हैं कि प्रथम वर्ण पृथ्वी है अब यहाँ पर एक पहला अधिलोक उपासना है इसमें उपनिषदों में कई विद्याएं हैं जैसे मधु विद्या पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या इसी कई विद्याओं का समावेश है विद्याएं क्या है ये आपको अद्वैत दृष्टि विकसित करने की उपासना है। जब हम उन चीज़ों को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी अध्योदृष्ट हम जैसा कहने को हम रोज कह देते हैं कि ब्रह्मांड एक यूनिट है संसार में सब कुछ अभिन्न है जैसे कार के छोटे छोटे हिस्से हैं सब मिलकर कार बनती है वैसे ही ये ब्रह्मांड भी छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है छोटे से छोटा रेत का कर्ण भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका महत्व कम नहीं है सब कुछ जो अच्छा है बुरा है अपना है पराया है जो अनुकूल है जो प्रतिकूल है सब मिलकर ही ब्रह्मांड बनता है तो हमको ये बात तो अच्छे तरह समझ में आती है लेकिन फिर भी हमारे हृदय के अंदर वो गले के नीचे कभी कभी नहीं उतरती वो बात अटक जाती है ब्रह्मांड कैसी यूनिट है मैं मैं हूँ तुम तुम हो सब अलग अलग है इसको हम अभी एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे तो ये उपासनाएँ है वो हैं जो इसके बीच में भिन्नता को दूर करने का दृष्टिकोण विकास करने की दिशा में हमको आगे बढ़ाती है, यानी हमारी भिन्नता की दृष्टि को नष्ट करके अभिन्नता की दृष्टि का विकास करना चाहती अब वो कहते हैं कि मैं तो मैं हूँ एक व्यक्ति हूँ एक इंडिजुअल हूँ जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा रखा है एक फल का तो हम कहते हैं कि ये एक टुकड़ा है अगर दो रखें तो क्या बोलेंगे हम दो टुकड़े रखें और दोनों आपस में अभिन्न एक टुकड़े का नाम रख दो एक नंबर इसका नाम दो नंबर तो ये दोनों टुकड़े कल के ला अलग अलग अब हमने एक नंबर को फिर दो टुकड़ा कर दिए अब वहाँ पे तीनों हो गए अब तीनों इंडिविजुअल हो, हो गए अब हो गया एक नंबर तो गया अब दो नंबर तीन नंबर और एक चार नंबर आ गया अब वहाँ पर एक नंबर ख़त्म हो गया अब यहाँ पर क्या है हम उसके फिर हमने चार नंबर के भी दो टुकड़े कर दिए तो अब हम कहेंगे यहाँ पर तो दो नंबर तीन नंबर पाँच और छः नंबर हो गए चार का भी नाश हो गया अब यहाँ पर हम टुकड़े करते चले जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है लेकिन जिसको मालूम है कि आज सुबह तो एक ही सेव खरीद के लाया था मैं ये सब उसी के तो टुकड़े हैं तुम कितने भी कर दो नंबर कितने भी बढ़ा दो लेकिन हमको ये समझ में आता है कि वो वही सेव है जो मैं सुबह खिलाया था दूसरा तो सेव ही नहीं मेरे घर में एक ही तो लाया था मैं और उसी के मैं टुकड़े कर करके उसके नाम रखते चले जा रहा हूँ वो जानता है ज्ञान है उसको तो वो इस अभिन्नता को पहचानता है अगर ज्ञान ना हो तो हम कहेंगे नहीं अलग अलग टुकड़े हैं इसका नाम एक है इसका नाम दो है इसका चार है इसका छः है ये तो अलग अलग टुकड़े हैं लेकिन हम अगर जानते हैं कि ये एक ही फल से निकले हुए हिस्से हैं और हम इनके चाहे जितने हिस्से करते चले जाएं, लेकिन वो फल तो एक ही था उसी का हिस्सा है हम उसके अलग अलग टुकड़े नाम करते हैं ऐसे ही हम हैं एक आप हो एक मैं हों एक ये हैं एक वो है एक मेरा मित्र है एक मेरा दुश्मन है एक मेरा प्रतिस्पर्धी है एक वो है जो मेरे से घृणा करता है एक वो है जिससे मैं घृणा करता हूँ ऐसे भिन्नता से भरे संसार में हम सब उन एक ही फल के टुकड़े हैं जो टेबल पर सजें वापस में हमको ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं तो ऐसी अभिन्नता की दृष्टि का विकास करने के लिए कुछ लौकिक उदाहरण जरूरी होते हैं ऐसे ही उपनिषदों ने अधिकरण दिए हैं इन अधिकरणों के दृष्टिकोण से हमारे अभिन्नता की दृष्टि का ठीक से विकास होता है अब उन्होंने क्या दिया एक अधिलोक उपासना पिछली बार हम यही से शुरू करा था मतलब यही पर करीब करीब समाप्त किया था कि अधिलोक उपासना में प्रथम वर्ण है पृथ्वी और द्वितीय वर्ण है द्विलोक या न स्वर्गलोक बोल सकते हैं जिसको हम या दूसरा लोक द वर्ल्ड दूसरा संसार तो यह संसार और वो संसार ये धरती और वो स्वर्ग ये दो वर्ण हैं जैसा रह और स में र और स पास, पास आ जाता है और इन र और स के बीच में है, क्या है उनके बीच में है आकाश जो हम कह सकते हैं आकाश संधि है दोनों के बीच में मित्रता कौन कराता है आकाश क्योंकि यहाँ पर धरती है वहाँ पर स्वर्ग है तो बीच में क्या है आकाश और वायु संधान है जो इन दोनों के बीच में एक माध्यम है इनको जोड़ने का इनका प्राणवान हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक शब्द है स्वर्ग भी एक शब्द है और आकाश दोनों को जोड़ता है लेकिन इसमें प्राण का अगर किसी ने आरोपण किया है तो वो है वायु वायु वाय। इन सबके बीच में प्राण का आरोपण करती है इससे क्या विकसित होता है कि ये अंतरिक्ष से लेके स्वर्ग लोग हो यह धरती ये, ये प्रतीक है हमारे क्योंकि आज की तारीख हम जानते हैं कि सत्य ब्रह्मांड का बहुत बड़ा है और हम इसमें एक मच्छर से भी छोटे हैं इस धरती के और सूर्य की लेकिन औपनिष्धिक ऋषियों का जो दृष्टिकोण था वो था हमारे दृष्टि का विकास वो को फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं बता रहे थे वो हमारे दृष्टि के विकास के बारे में बात कर रहे थे तो एक है पृथ्वी एक है स्वर्गलोक या द्व्युलोक और उसके बीच में है आकाश और जो संधि करता है इनकी और वायु है जो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है जैसे कि र और स और दो के बीच में संधि है रस शब्द बनता है और हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं जब उसको हम अपनी भाषा से संप्रेषण करना चाहते हैं और रस के लिए उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण से सामने वाला सुनने वाला उसका मतलब समझ जाता है इसी तरह से इस ब्रह्मांड की अभिन्नता को समझने के लिए हम समझते हैं कि ये धरती प्रथम वर्ण है द्वलोक उत्तर वर्ण है और मध्य में जो संधि है वो है आकाश और वायु इसका संधान है ऐसे ही कहते अभी और अगले उदाहरणों से और अच्छा समझ में आएगा ये एक है अधिज्योतिष दर्शन उसमें कहते हैं कि प्रथम वर्ण अग्नि है अंतिम वर्ण द्वुलोक है और मध्य भाग जल है और इस विद्युत तो इसमें संधान है मध्यभाग जल जल यानी पानी से भरे हुए बादल जो बरसात करने के लिए उद्यत हैं वो जो बादल हैं वो मध्य मध्यभागे संधि कराते हैं किसकी चंद्रमा की ओर अग्नि की ओर दुलोक की संधि कराते हैं और उसका आधार यानी उसकी जान है, उसका प्राण है वो विद्युत विद्युत वो ऊर्जा है जो बादलों को बनाती भी है उनको बरसाती भी है इसलिए वो उस संधि की जान है उस जोड़ की जान है अब इसके आगे वाला और अच्छा समझ में आएगा क्योंकि उत्तर उत्तर इसके उदाहरण और सरल होते चले जाएंगे अब अगली है अदिविद्ध उपासना है अधिविद्य उपासना अधिविद्य उपासना अधिविद्य उपासना में कहते हैं प्रथम वर्ण है आचार्य जो गुरुदेव है, आचार्य हैं वो प्रथम वर्ण है शिष्य है उत्तर वर्ण इन दोनों के बीच में संधि क्या है विद्या विद्या संधि है क्योंकि विद्या ही के कारण गुरु गुरु है शिष्य शिष्य है क्योंकि दोनों का रिश्ता किस कारण से है दोनों की संधि किस कारण से है विद्या के कारण लेकिन उसमें जान किस बात से है उसमें प्राण प्रतिष्ठा है आचार्य के प्रवचन से तो आचार्य का प्रवचन इसमें संधान है यानी शिष्य शिष्य है गुरु गुरु है दोनों पास में बैठे हैं उनके बीच में कोई वार्तालाप नहीं है तो कोई प्राण नहीं कोई संधान नहीं है उनके बीच में एक विद्या का रिश्ता हो और उस रिश्ते में भी तभी प्राण आएगा जैसे मैं कल्पना कर लूँ को मेरे गुरु मैंने कल्पना कर ली कि मैं शिष्य लेकिन ना हमारे बीच में कोई वार्तालाप ना हमारा कोई रिश्ता तो फिर ये रिश्ता निर्जीव रिश्ता है सजीव रिश्ता तब है जब हमारे बीच में वार्तालाप मैं प्रश्न पूछूँ मेरे गुरुदेव मुझे जवाब दें मैं शंकाएँ रखूँ वो मेरे शंकाओं का समाधान करें मैं अज्ञान वश व्यवहार करो और मेरे अज्ञान का अंधकार दूर करें तब हमारे बीच में इस रिश्ते में प्राण की प्रतिष्ठा होती है इसलिए गुरु प्रथम वर्ण शिष्य उत्तर वर्ण दोनों के बीच में विद्या नाम की संधि है और उस संधि में प्राण प्रतिष्ठा होती है प्रवचन से ठीक है ना ये कौन सी होगी अधिविद्या उपासना होगी अब इसके आगे एक अधिप्रज उपासना अधिप्रज उपासना में क्या होता है माता प्रथम वर्ण पिता उत्तर वर्ण दोनों का रिश्ता संतान और इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है प्रजनन से जो प्रजनन की क्रिया है उसके कारण ही यह रिश्ता सार्थक है कि माता पिता दोनों से संतान का रिश्ता है संतान का रिश्ता बराबर से माँ से भी बराबर का है पिता से भी बराबर का है तो संधि वो है जिसका दोनों तरफ से पूर्व वर्ण से उतना ही रिश्ता है जितना उत्तर वर्ण से रिश्ता है वो उसको संधि कहते हैं और इसमें प्राण डालता कौन है प्रजनन यानी हमारी जो प्रोजेनी आगे बढ़ाने की जो क्रिया है इस हमारे संसार को आगे बढ़ाने की जो क्रिया है वो क्रिया ही इसमें प्राण प्रतिष्ठा करती है इसलिए वो संधान है इसके बाद में अध्यात्म दर्शन जानते अंतिम रूप से जो उन्होंने बताया कि वो अध्यात्म दर्शन है इसमें नीचे का हनु यानी हमारी जो दाढ़ी है निचले होठ से लेके कर दाढ़ी तक नीचे का हनु हमारा प्रथम वर्ण है ऊपर का हनु यानी हमारे ऊपर का होट से लेके नाक तक का जो हिस्सा है वो वो ऊपर का हनु हमारा क्या है अंतिम वर्ण या उत्तर उत्तर वर्ण है दोनों के बीच में वाणी अब दोनों के बीच से ही वाणी निकलती तो दोनों के बीच में जो वाणी है वो उसकी संधि है और इस संधि को सार्थकता या प्राण कौन देता है जीवान देती है यह जिवा नाम की जो हमारी वाकेंद्रीय है इस को इस जोड़ को इस संधि को प्राणवान बनाती है अगर किसी की जीवान नहीं है तो इन दोनों की संधि संभव ही नहीं क्योंकि हम ऊपर के हुट और नीचे के हुट को मिला शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वाणी इसकी संधि करती है लेकिन इस संधि को सार्थक कौन बनाती है जुवा यानी प्राण जुवाइंद्री हमारी इसको सार्थक बनाती है तो जब हम इसको जानते हैं इस ज्ञान को जानते हैं तो अब हमको है ना एक हमारी दृष्टि विकसित हो जाती है कि संसार में जो कुछ है आपस में सब जुड़ा हुआ है और ये जोड़ क्या है शक्ति से शक्ति का ही रूप ये भी है ये भी है और ये भी है यानी ऊपर का हनु नीचे का हनु वाणी और जिवा ये चार अलग अलग नहीं है ये सब शक्ति के कारण है और शक्ति ना हो तो ना ऊपर के हनु का कोई महत्व तो है ना नीचे का हनु का महत्व तो है ना जिवा का कोई महत्व तो है ना वाणी का कोई महत्व तो है लेकिन यहाँ पर वाणी में प्राण प्रतिष्ठा जिवा करती है इस तरह से हम पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि जैसे कार चलती है तो कार के अंदर कह सकते हैं कि भैया ये सड़क है पूर्व वर्ण ये कार है उत्तर वर्ण और इसके अंदर जो इंजन है वो उनकी दोनों की संधि कराता है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा ड्राइवर करता है जब वो उसमें डायरेक्शन देता है कि कैसे चलनी कार कितनी चलनी तो ड्राइवर इसमें क्या है वो संधान है यानी वो उस कार के प्राण है अन्यथा पेट्रोल भी निर्जीव है कार भी निर्जीव है और धरती भी जड़ है यहाँ जड़ से जड़ की रिश्ता है उस रिश्ते का प्राण वो है अंदर बैठा हुआ उसका कार का चालक जो उसको प्राणवान बनाता है तभी कार की सार्थकता है एक भी चालक दुनिया में नहीं हो कारें कितनी भी बना के खड़ी कर दो कोई मायने ही नहीं है मीनिंगलेस है अब उस कार का कोई उपयोग नहीं धरती पड़ी, पड़ी है कब की पड़ी लाखों बरसों से लेकिन अगर कार है तो उसका उपयोगिता एक ही है कि उसको हम एक चालक के साथ उसको सड़क पर दौड़ाएँ तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा अगर हम उसमें चालक नहीं हो तो कुछ नहीं। इसलिए इसमें प्राण क्या है प्राण पेट्रोल नहीं है हमको लगता है पेट्रोल पेट्रोल तो संधि है दोनों को मिलाने का काम करती है धरती को उस कार से सार्थक रूप से मिलाने का काम करती है इसका एक मतलब है कि हम इससे यात्रा कर सकते हैं ये उसका प्रयोजन है लेकिन उसमें क्या है वो चालक है जो इस गाड़ी के अंदर बैठा है और उसको चला रहा है इसलिए इस रिश्ते का प्राण इस रिश्ते का रस एसेंस जो खास सार है वो है ड्राइवर या उसका यात्री जो उसको चलाता है और उसमें यात्रा करता है और अपने किसी प्रयोजन को पूरा करता है इस तरह से एक विजन देता है कि संसार के अंदर जो चैतन्य है अब हम इसको और अपनी भाषा में विकसित करें कि जो चैतन्य है वही समस्त ब्रह्मांड को प्राणवान करता है अब यहाँ पर देख रहे थे कार पेट्रोल सड़क ये सब जड़ हैं इनके बीच में प्राणवान करने वाला एक ही है जो संधान करता है संधि पेट्रोल ने करी क्योंकि पेट्रोल न होता तो कार चालक होते हुए भी नहीं चलती तो संधि तो सबसे पहले ज़रूरी है लेकिन वो संधि को मूर्त रूप देता है प्राणवान बनाता है वो चालक जो उसको सार्थक रूप से उपयोग में लेता है सार्थक रूप से कोई प्रयोजन का सिद्ध करता है वाणी जब हम कहते हैं कि भाषा प्रवचन तब है जब कोई सार्थक शब्दों का उच्चारण हो जब सामने वाला सुनने वाला उससे कोई अर्थ निकाले कहने वाला अपने कोई मंशा जाहिर करे और उस समय दोनों के बीच में होने वाला जो एक रिश्ता है वो प्राणवान हो जाता है तो वो प्रवचन उस गुरु शिष्य के रिश्ते की प्राण है अब हम कहेंगे कि हम बेतरतीब बोलेंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा रैंडम बात करेंगे जिससे कोई शब्दों का उत्तर का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा तो उस बातचीत का कोई सार नहीं है तो वहाँ पर हम इस संधान को अपसेंट पाते हैं कि वहाँ कोई संधान नहीं क्योंकि उस जगह पर उस बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसलिए उपस्थिति पूर्ववर्ण उत्तर वर्ण संधि और संधान इन चारों का महत्व है और संधान यानी प्राण प्रतिष्ठा संधान यानी चैतन्य का प्रवेश जैसे श्रीमद भागवत महापुराण कवि हमने पढ़ी उसमें भी लिखा है कि भगवान ने पुतला बनाया जीव बनाया लेकिन उस जीव में कोई हलचल नहीं हुई उन्होंने आंखें बना दी हाथ बना दिए पार बना दिए फिर भी उसने चलने से इनकार कर दिया तब परमेश्वर ने स्वयं उसमें प्रवेश किया तब उस पुतले में हलचल हुई क्योंकि जब तक उसमें संधान न होगा तब तक किसी भी वस्तु का कोई उपयोग नहीं क्योंकि सबसे किसी भी सिस्टम में अब हम कहें अब यहाँ पर बात करें एक सिस्टम की यूनिवर्स भी एक सिस्टम है एक तंत्र है पूरा ब्रह्मांड भी एक तंत्र है उस सिस्टम में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है चेतना उसी का प्रयोजन है बाकी का तंत्र उसी के लिए है सारा तंत्र जैसे एक मकान है तो किसके लिए है अगर मेरा मकान है तो मेरे लिए है उसमें प्रयोजन मेरा है अगर मेरे को प्रयोजन नहीं हो कि मेरे को रहना ही नहीं मकान में तो फिर उस मकान का मतलब क्या क्यों बनाऊंगा मैं बनाऊंगा तो उसकी क्या उपयोगिता कैसे कहूंगा कि मेरा घर है कैसे कहूंगा कि ये घर रहने का है ना तो उसमें कोई मेरे को रहना है ना मुझे उसमें कोई प्रयोजन है तो फिर किसी काम का नहीं इसलिए इसमें चैतन्य का महत्व ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर महत्व चैतन्य का है जहाँ चैतन्य है जहाँ ऊर्जा का प्रयोजन है वहाँ पर संसार जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ संसार भी नहीं मतलब मुझसे संसार है संसार से मैं नहीं हूँ मुझसे संसार है मेरा ही विकास है पूरा संसार इस दृष्टि का विक विकास तब होता है जब हम हर जड़ सिस्टम में किसी भी सिस्टम में प्राण क्या है उसको देखें तो हमको चैतन्य जानकारी मिल जाएगी कि वो चैतन्य ही प्राण है हमको अभी आगे चल के अपन अगले अनुवाद में चतुर्थ अनुवाद में इस दृष्टिकोण का और ज़्यादा विकास करेंगे क्योंकि हमारे दृष्टिकोण का जब विकास हो जाएगा तब ही जाकर हम आगे जो अन्य आनंद आनंदवल्ली और भृगुवली है उनका अध्ययन करेंगे तब हमको आनंद आएगा क्योंकि ये हमारा बेसिक है कि हमारी दृष्टि विकसित हो गई हम संसार के हर सिस्टम के अंदर सिस्टम भिन्नता भी लिए हो सकता है लेकिन उसमें एक यूनिटी है और उस यूनिटी को कायम करता है चैतन्य यह हमारा इसका मैसेज है इस वल्ले का कि उसमें चैतन्य ही उस सिस्टम को या उस तंत्र को जीवित करता है इसलिए कोई मायना जैसे एक आप एक विशिष्ट नंबर का एक चश्मा है कोई मायना नहीं जगह किसी के लिए नहीं बना है क्योंकि मेरे लिए चश्मा मेरे काम का है आपके लिए बना हुआ आपके ही काम का है इसलिए इस इसका इसमें प्राण प्रतिष्ठा को, कोने जो इसको पहनता है वही उसके लिए चश्मा प्राणवान है बाकी के लिए निर्जीव ये चश्मा मेरे लिए प्राणवान है क्योंकि मेरा है इसलिए इसकी इसमें क्लासेस हैं और मैं मेरा शरीर है और मेरी आंखें हैं और इन दोनों के बीच में संधि कराती है दृष्टि लेकिन इसके अंदर तो मेरे अंदर जो चैतन्य है उसने इस चश्मे को प्राणवान बना दिया इस चश्मे के कारण मेरे बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं इस चश्मे के ऊपर बहुत सारे मेरे प्रयोजन अधूरे रह जाएँगे इसलिए यह चश्मा अन्य था किसी काम का लिए जब तक कि है इसमें प्राण प्रतिष्ठा मैं नहीं करूं, इसलिए मैं ही महत्वपूर्ण हूँ इस दृष्टि को हम ठीक से समझें कि संसार भर के अंदर मनुष्य की चेतना और इस विश्व की चेतना और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो ब्रह्मांडीय चेतना है वही महत्वपूर्ण है और वही इसमें धड़क रही है उसी ने सब को जोड़ कर रखा है अन्यथा सब प्रयोजनहीन है अगर प्रयोजन है तो इस चेतना के कारण अगर इसमें चेतना नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं ड्राइवर नहीं है तो कार का कोई उपयोग नहीं अगर संसार के अंदर हम लोग नहीं है तो ये संसार का क्या उपयोग उसी बात को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन पांच उपासनाओं से बताया है अब अगली उपासना में फिर यहाँ पर सबसे पहले प्रार्थना है अब अगला जो तैतरी उपनिषद का जो चतुर्थ अनुवाद का चौथा अनुवाद अभी हमने तीन अनुवाद पढ़े चौथा अनुवाद है उसमें फिर से प्रार्थना है वो क्या प्रार्थना है वो दो प्रार्थना है एक तो प्रार्थना है कि इंद्र मुझे मेधा से बलयुक्त करें मेधा का मतलब होता है हमारी प्रज्ञा हमारी समझने की शक्ति हमारी तीक्ष्ण बुद्धि को हम मेधा कहते हैं जो हमारे समझने में समझने के भी दो तरीके हैं दो बात हैं समझने की एक तो वो समझ सांसारिक समझ जब हम शब्दों के मैथमेटिकल मीनिंग निकालते हैं है ना गणितीय मतलब निकालते हैं जैसे किसी ने कहा आ जाना उसको किताब में भी लिखा है आ जा ना आ जाना है ना? अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि किसी ने आपको घर बुलाया है आपने लिखा आ जाना अब मैं उसको कैसे बोलता हूँ आ जाना आपका अपमान करते हुए बोल रहा हूँ मतलब जैसे मैं किसी मेरे से नीचे वाले को मैं अपने आप को ऊँचा मानता हूँ उसको नीचे मानता हूँ आ जाना ऑर्डर हो सकता है जैसे पुलिस वाला बोलता है कि थाने पे आ जाना कल तुम्हारी पेशी है थानेदार साहब ने बुलाया है वो आ जाना वो भी आ जाना है है ना और कोई प्रेमी प्रेमी, प्रेमी को बुलाता है कि घर आ जाना वो अलग बात है बड़ी मोहब्बत से बुला रहा है उसको प्रेम से बुलाया को कोई अपने गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव घर आ जाना वो भी शब्द वही है आ जाना लेकिन उन शब्दों में प्राण तब होते हैं जिस रिश्ते के हिसाब से है उस रिश्ते के हिसाब से प्राण है इसलिए संधान ही महत्वपूर्ण है शब्द जड़ है अगर शब्दों किताब में लिखें आ जाना क्या मतलब निकालेंगे कुछ भी नहीं सिर्फ ये कि कोई किसी को बुला रहा है लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हम प्राण डाल देते हैं इस उच्चारण को भी शिक्षावल्य में महत्व दिया गया है उनका कहना है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में शाम होता है शाम उसका उच्चारण का जान है हम उसको कैसे गाते हैं या कैसे उसको बोलते हैं उससे उसका अर्थ सिद्ध होता है इसलिए हमेशा माता शक्ति इस शब्दों में अर्थ रूप से स्थित है इसलिए हम जब कहेंगे आ जाना आ जाना आ जाना आँख निकाल के बोल रहे हैं आई जाना नहीं तो फिर देख लेंगे वो हर बात का मतलब शब्द वही है लेकिन उनका प्राण अलग अलग है हमने उसको अलग अलग तरह से प्राण डाल दिया उसमें इसलिए वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि सार्थक हो मेरी बुद्धि सार्थक होगी मेरी मेरी मेघा सार्थक होगी तो मैं परमेश्वर को ठीक से समझ पाऊंगा क्योंकि समझूंगा तभी तो मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी पहली बात तो समझ जरूरी बुद्धि के बगैर हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा बुद्धि में जाएगा तो कल दिल में जाएगा तो अब मेरे अस्तित्व में मेरे नेवल लेवल पे इंटीट्यू लेवल पर यानी मेरे अस्तित्व के स्तर पर भी वो बात कल आ जाएगी लेकिन पहले बुद्धि में तो आए इसलिए वो सबसे पहले बुद्धि की बात करते हैं फिर वो कहते हैं कि मेरी वाणी मधुर हो मधुमति हो क्योंकि मेरी वाणी से किसी को चोट न पहुंचे, क्योंकि मेरी वाणी मधुर होगी तो मैं लोगों को आकर्षित करूँगा जब मैं लोगों को आकर्षित करूँगा तो लोग मेरे अनुकूल होंगे क्योंकि अगर मेरी छोटी सी तो ज़िंदगी है झगड़ने में बीत गई तो फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं पूरा कर ही नहीं पाऊँगा इसलिए मेरी छोटी सी जिंदगी है मेरी वाणी मधुर हो मधुमती वाणी हो ताकि मैं लोगों से जो वार्तालाप करूँ वो मोहब्बत से करूँ प्यार से करूँ तो लोग मेरी ओर आएँ उसके आगे वो प्रार्थना करता है कि उस श्री को तू मेरे पास ला श्री का मतलब होता है धन दौलत लेकिन श्री का मतलब सिर्फ सांसारिक धन दौलत से नहीं है श्री का मतलब होता आध्यात्मिक दंदौलत भी है श्री वो है जो श्रेय है श्री उसे कहते हैं जो श्रेय है और श्रेय वो है जो परमेश्वर के अनुकूल है इसलिए वो उसके अगली बात में ही समझ में आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है वो कहता है कि उन ब्रह्मचारियों को जो क्षम से युक्त हैं जो दम से युक्त हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर चुके हैं जो युक्त हैं जो इंद्रिय निग्रह कर चुके हैं जो जिनके इंद्रियां अपने नियंत्रण में हैं ऐसे ब्रह्मचारी गण मेरी ओर आवें वो कैसे आवें जैसे संवत्सर में महीने और दिन पिघल जाते हैं मैंने कहा गया साल पूरा निकल गया हमको पता ही नहीं लगा अरे देखो 19 साल हो गए हमारा 21वीं सदी में उन्नीस साल बीत गए हमको पता ही नहीं लगा साल आया पहला दिन आया और आखिरी दिन आ जाता है और वो तीन दिन पिघलते चले जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं वो अगले समुद्र समुत्सर में समा जाते हैं जैसे जल को हम कहीं डालें तो वो तुरंत रास्ता ढूंढ लेता है कि समुद्र का रास्ता किधर है आप उस जल को यहाँ पर सामने डालोगे बहते हुए सड़क पर जाएगा नाली में जाएगा नाली से नर्मदा जी में जाएगा नर्मदा जी से समुद्र में वो तो समुद्र का रास्ता ढूँढ ही लेगा ऐसे ही समस्त ब्रह्मचारी लोग मेरी ओर आवें क्यों आवें ताकि मैं उन लोगों से अपना ज्ञान प्राप्त कर सकूं, उन लोगों से अपना प्रयोजन पूरा कर सकूं, उन लोगों से अपना इस जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता पूछ सकूँ क्योंकि वो लोग सब मेरी ओर आवें तो यही श्री है जो मेरे लिए इसके अलावा जो सांसारिक कामी हैं उनके लिए भी कि श्री के रूप में मेरे लिए गाय लेके आए मेरे लिए कपड़े मिले मेरे को धरती मिले मेरे को वस्त्र मिले मेरे को बकरियाँ मिल जाएँ मेरे घर में धन दौलत इकट्ठी हो जाए मेरा मकान बन जाए मेरे पुत्र पुत्रियाँ खूब सारे फले फूलें वो भी उस जगह पर हर हर इच्छा के आगे सुहा लिखा हुआ स्वाहा यानी देवताओं से ये हमारी प्रार्थना है हम ये हमारी भावना समर्पित करते हैं उन देवताओं को कि वो लिए अनुकूल हो कि हे देव मैं अमृतत्व को धारण करूं इसके आगे वो कहते हैं कि हे देव मैं अमृतत्व को धारण करूं अमृतत्व को धारण करने का मतलब है मैं आत्मा को समझूं मुझे आत्मबोध हो आत्मबोध ही अमृतत्व है इस संसार में एक ही अमृत है वो है सेल्फ लाइजेशन आत्मबोध अपने आप को जानना मेरे अपने सच्चे स्वरूप को जब मैं जानूँ तो वो है ज्ञान और जब मैं उसमें स्थिर हो जाऊं, तो वही है अमृत तो संसार में एक ही अमृत है दूसरा कोई अमृत नहीं है एक ही अमृत है और स्वयं को जानना और उस सच्चे ज्ञान में स्थिर हो जाना अपने आत्मा को जाने उसको ईश्वर के रूप में जानें और उसमें स्थिर हो जाएं, और तब हम जो कुछ भी करेंगे उस ईश्वर की तरह करेंगे उसमें मुझमें और फिर मेरे इष्ट में मेरे परमेश्वर में फिर कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी वो दोनों अभिन्न हो जाएंगे मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं, तू मुझ में प्रवेश कर जाए अगला वाक्य है कि तू तु, मैं तुझ में प्रवेश करता हूँ हे भगवान मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं, है ना? एक जैसे बूंद है वो समुद्र से प्रार्थना करती है कि हे समुद्र मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊँ और हे समुद्र तुम मुझमें प्रवेश कर जाए जब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाए इसलिए एक बूंद की प्रार्थना समुद्र से है कि हे महानव है समुद्र मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं तो मुझ में प्रवेश कर जाए और मैं अमर हो जाऊं क्योंकि बूंद तो बूंद के रूप में तो मरना तय है उसका या तो बाष्प बन जाएगी या नाली में भी गिर गई उस बूंद का नाम आपने रामलाल रख दिया तो रामलाल जी नाली में गए वो बूंद के रूप में तो उसकी मृत्यु तय है लेकिन समुद्र के रूप में वो अमर है क्योंकि वो समुद्र में मिलते हैं। सही एक सांसारिक उदाहरण है समुद्र में अमर नहीं है लेकिन संसार में तुलनात्मक तो रूप से एक बूंद की तुलना में समुद्र कहीं गुना ज़्यादा अमर है इसलिए एक सांसारिक उदाहरण है परमेश्वर सबसे ज़्यादा अमर है तो समुद्र भी अंत में उसी से मिलेगा जैसे हमने कहा जिससे सब कुछ निकला है और जिस सबका रूप है और वो सब कुछ जो धारण किए हुए है उसको मेरा परिणाम है तो हम उसी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं तुझ में मिल जाऊं तू मुझ में मिल जाए और हम अभिन्न हो जाएं और मेरा और तेरा अस्तित्व दोनों में कोई भेद न रह जाए और मैं कानों से खूब श्रवण करूं कानों से खूब श्रवण करूं और मेरी सुनी हुई विद्या को है ईश्वर है इंद्र यहाँ पर इंद्र चैतन्य को बोला है उन्होंने ओंकार को बोला है ओंकार रूप का नाम यहाँ पर इंद्र है इस उपनिषद में तो है इंद्र मेरे कानों से सुनी हुई विद्या को तू अमर कर दे उसको स्थिर कर दे उसकी रक्षा कर कि जो मैं सुनूं, ऐसा ना हो कि इधर से सुनी इधर से निकल गए मैं यहाँ सुना घर गया और मैं सब ज्ञान को भूल गया तो मेरे ज्ञान को सुने में स्थिर कर दे स्थिर होगा तब हम क्या करेंगे कि जब हम जो व्यवहार करेंगे उसके अनुकूल करेंगे आज हम अपनी बात यहीं पर सीमित करते हैं क्योंकि इस चतुर्थ अनुवाद को अभी हमको कुछ और पढ़ना है तो अगली बार हम यहीं से अपनी यात्रा फिर से आरंभ करेंगे और इस बीच अगले गुरुवार तक के लिए अपन विदा लेते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण देव की जय सखी सरकार की जय की जय ओम भद्रम कर्णे शृणुया दिवा भद्रम पश्ये मक्षरजा स्थेरंगस्तुष्टुवाम सस्ुभ पिशे महिदेवि यदा ओम सहना सहनो भुन सहवीय करवावहे वहे तेजस्वीना पतिस्तु मषावे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति पूषा विश्वदा स्वस्ति नस्ताक्ष अलिष्टनेम स्वस्तिनो नो ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा गुणस्थपूर्णमा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति